दैनंदिन जीवन में योग पंच क्लेश चित्त के स्वरूप को समझने के लिए क्लेशों को समझना भी आवश्यक है अगर चित्त सरोवर के ऊपर चित्त चित्तवृत्तियाँ रूपी लहरें उठती हैं और सरोवर की गहराई या भूमि पांच प्रकार की हो सकती हैं तो यह भी समझ लेना चाहिए कि चित्त सरोवर की तलहटी पांच क्लेशों द्वारा बनी होती है उसके नीचे अर्थात गहराई में चैतन्य आत्मा या पुरुष या दृष्टा होता है ये पांच क्लेश हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश अविद्या माने वह क्षेत्र खेत है जिसमें अन्य चार उगते हैं यानी अविद्या से अस्मिता या अहंकार पैदा होता है अहंकार से राग और द्वेष और राग और द्वेश का अंतिम परिणाम है अभिनिवेश अर्थात जीवित रहने की इच्छा मृत्यु से भय अविद्या अज्ञान माया इत्यादि को योग और वेदांत दोनों में संसार चक्र के आदि कारण के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन योग शास्त्र में उसकी परिभाषा और लक्षण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन मिलता है अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्मख्यातिरविद्या अर्थात अनित्य असूचि दुख तथा अनात्म विषयों में नित्य सूची सुख और आत्मा का ज्ञान या मान्यता या भ्रम होना अविद्या कहलाती है इसे गहराई से समझने का प्रयत्न करें पहला अनित्य को नित्य समझना यह पृथ्वी अनित्य है लेकिन हमें उसे हम नित्य समझते हैं हिमालय पर्वत लाखों वर्षों से खड़ा होने के कारण नित्य प्रतीत होता है पर भूगोल वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि लाखों वर्षों पूर्व जहां आज हिमालय है वहां सागर था दूर क्यों जाए इसी तरह शरीर मन आदि अनाथ पदार्थों में आत्मा का भ्रम हो जाता है जबकि नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा इन सभी से भिन्न होती है अस्मिता अस्मिता या अहंकार दूसरा क्लेश है इसकी परिभाषा है देख-दर्शन शक्तोह एकात्म तेवास्मिता। अर्थात दृगशक्ति यानी चैतन्य दृष्टा आत्मा और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि इन दोनों की एकात्मता अस्मिता है हमारी शुद्ध चैतन्य आत्मा बुद्धि से पृथक है लेकिन हम यह कभी जान नहीं पाते बुद्ध के क्रियाकलाप के साथ हमारा ऐसा तादात्म हो जाता है कि उसे ही हम मैं समझते हैं यह इसके आगे भी फैसला है और हमारे मन इंद्रियों और देह तथा पहुंच जाता है देह तक पहुंच जाता है हम इन सबको मैं कहने लगते हैं यही अहंकार है राग और द्वेष सुख और दुख के साधन में जो तृष्णा या लोभ या उसे पाने की इच्छा है उसे राग कहते हैं दुख और दुख के कारणों से बचने का दूर करने का या नष्ट करने का जो भाव है वही द्वेष कहलाता है इन दोनों से सभी परिचित हैं ये हम सभी को नाना प्रकार के से परिचालित करते हैं जिससे राग द्वेष जितने प्रबल होते हैं उसके जीवन में उतना ही अधिक कष्ट होता है अभिनिवेद सभी प्राणियों में स्वाभाविक रूप से यह अभिलाषा होती है कि मेरा अभाव ना हो मैं जीवित रहूं। पहले जिसने मृत्यु के कष्ट का अनुभव नहीं किया है वह इस प्रकार आत्मा के बड़े रहने को इच्छन नहीं कर सकता यह अभिनिवेश नामक क्लेश स्वर स्वाही है ऐसा सहज या स्वभावतः पूर्व संचित संस्कार के कारण होता है यह मूर्ख और विद्वान दोनों प्रकार के लोगों में देखा जाता है विद्वान यानी ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि मृत्यु अनिवार्य है वह भी मृत्यु से डरता है वे पांच क्लेश चित्त की तलहटी का मानव निर्माण करते हैं पतंजलि के अनुसार इनकी भी चार अवस्थाएं या स्तर होते हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार प्रसुप्त अवस्था में ये अविद्यादि क्लेश मानव सोए रहते हैं एक चार वर्ष के बालक में अहंकार राग द्वेष आदि प्रगट रूप में दिखाई नहीं देते श्री रामकृष्ण के अनुसार बालक सत्व रज और तम तीनों गुणों के वश में नहीं होता उसमें ये क्लेश सोए प्रसुप्त रहते हैं जो उसके बड़े होने पर प्रकट हो जाते हैं संस्कार अवस्था ही प्रसुप्त अवस्था है तनु अर्थात क्रियायोग वैराग्य आदि की साधना से क्षीण हुए क्लेश तनुक् क्लेश दुर्बल होते हैं पर विशेष अनुकूल परिस्थितियों में वे व्यक्त हो सकते हैं उदार अर्थात व्यापार युक्त यानी क्लेश की अभिव्यक्त स्थिति माँ जब संतान को लेकर प्यार कर रही होती है तब राग उदार हो जाता है इत्यादि विच्छिन्न का अर्थ है अन्य क्लेशों के उदार होने पर उससे भिन्न क्लेश का अप्रकट होना या कुछ समय के लिए दब जाना जैसे एक क्रूर व्यक्ति भी जब अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका छुम्बन करता है तब राग तो उदार होता है पर उसका द्वेष अहंकार आदि अन्य क्लेश उस समय के लिए विच्छिन्न हो जाते हैं क्लेशों की एक पांचवी स्थिति का उल्लेख व्यास देव ने अपने भाष्य में किया है वह है दग्ध बीज अग्नि से दग्ध या भूने जाने पर बीज पुनः अंकुरित नहीं होते उसी प्रकार ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध क्लेशों के द्वारा आत्मा पुनः कष्ट नहीं प्राप्त करती क्लेशों के दग्ध बीज होने पर ही योगी जीवन मुक्त होते हैं उनमें राग द्वेशादि की छाया भी दिखाई देती है पर वे कभी प्रकट नहीं होते हैं उपसंहार पतंजल योग दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है अतः मान लिया जाता है कि योगशास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सांख्य शास्त्र का परिचय है पतंजलि ने भी प्रकृति पुरुष महान तत्व महतत्व आदि सांख्य विषयक इकाइयों को समझने का प्रयत्न नहीं किया है यहाँ संक्षेप में योगशास्त्र में चित्त के विषय में जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पर हमने उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है चित्त के ऊपरी स्तर पर पांच वृत्तियां रहती हैं उसकी पांच प्रकार की भूमियां हो सकती हैं तथा उसकी गहराई में पांच क्लेस होते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है यम निमादी योगांगों की साधना में चित्त की भूमियों में परिवर्तन किया जाता है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान रूप क्रिया योग के द्वारा क्लेशों को तनु किया जाता है